अब ले लो अपने को कितार से समझ मैंने उसका पान किया इसके बाद वे प्रत्येक वस्तु थोड़ा खाकर मेरे पत्ते में डालने लगी क्रमशः बहुत सी भक्त स्त्रियाँ आने लगी मैं किसी को पहचानती न थी मैंने सुना वे सभी यहाँ प्रसाद पाएंगी ठाकुर का भोग होने पर हम सब प्रसाद पाने को बैठी माँ भी अपने निर्दिष्ट आसन पर आकर बैठी तीन कोर खाने के बाद माँ ने मुझे बुलाया और मेरे हाथ में प्रसाद दिया प्रसाद ग्रहण करते समय मैंने न मालूम कैसी एक सुगंध का अनुभव किया जिसके बारे में अभी भी सोचकर मैं अवाक हो जाती हूँ बाद में सभी के पत्तलों में माँ का प्रसाद दिया गया गोलाब माँ सबको परोस कर खुद खाने बैठी माँ अब खूब प्रसन्न हो सबके साथ बातचीत करती हुई भोजन करने लगी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 मेरे पूर्व जन्म और इस जन्म के कुकर्मों का भार तुम ग्रहण करो इत्यादि वह महिला आगे कहने लगी मुझे क्या हुआ है बताइए तो जब भी जब करने बैठती हूँ तो आधा घंटा से अधिक नहीं कर पाती हूँ मानो कोई धक्का देकर उठा देता है क्या आप लोगों को भी ऐसा होता है सोचती हूँ माँ से कितनी बातें करूँगी पर कुछ नहीं बोल पाती हूँ आप लोग तो माँ के साथ अच्छी तरह बातें कर पाती हैं तो क्या माँ ने मुझे बुद्धू बना दिया किंतु मैं इतना सब नहीं जानना चाहती थी महिला प्रौढ़ थी सरल भाव से खुद ही सब बोलती गई मैंने कहा आपकी जो इच्छा हो माँ के पास जाकर कहिए दो चार दिन बोलने से सब सहज हो जाएगा हम लोग भी पहले पहले इतनी बातें नहीं कर पाती थी अभी भी कभी कभी वे ऐसा गंभीर भाव धारण कर लेती हैं कि पास जाने की हिम्मत नहीं होती